अगले दिन विक्रांत को पहली में जो शब्द मिला था उसके बारे में अभी तक उसे कोई आइडिया नहीं मिला था अदृश्य शक्ति ने अपनी पहली में आग और हवा शब्द कहे थे लेकिन अभी विक्रांत को इन दोनों ही शब्दों का कोई भी कोड समझ नहीं आया था इसके बाद उस दिन भी विक्रांत नाले के दक्षिण दिशा के आसपास के कस्बों में श्रेयस के साथ चक्कर मारता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन उस दिन रात में विक्रांत के बैंक अकाउंट में उसकी सैलरी क्रेडिट कर दी गई थी विक्रांत कुछ ही दिनों में डिपार्टमेंट के सीनियर पुलिस ऑफिसर के पद पर पहुंच चुका था भले ही उसका पद ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। अभी उसे प्रतिमा चालीस हजार रूपए मिलते हैं। जिसमें से विक्रांत अपने खर्चे के लिए सिर्फ पंद्रह हजार रखता है बाकी सारे पैसे अपने माँ बाप के पास भेज देता है पिछले एक दो महीनों से ही वो ऐसा कर पा रहा है क्यूँकी इससे पहले उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे की वो घर भी भेज सके अपने माँ बाप के बारे में सोचकर ही विक्रांत काफी इमोशनल हो जाता है उसे एक पल के लिए अपना बचपन याद आ गया जब वो अपने पांच भाइयों के साथ एक कमरे में ही माँ बाबा के साथ रहता था गरीबी बहुत थी और इस वजह से विक्रांत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सका सिर्फ बारहवीं तक पढ़ने के बाद वो घर से भाग मुंबई चला आया था यहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे अंडर की दुनिया में घुसता चला गया और फिर धीरे धीरे माँ बाप से कनेक्शन खत्म होता गया मुंबई में आकर वो डॉन बन गया और फिर माँ बाप भी उसके लिए अजनबी हो गए यहाँ तक कि जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी तब भी विक्रांत ने अपने परिवार में से किसी से भी मिलने की इच्छा नहीं जताई थी इस बात का विक्रांत को हमेशा अफसोस रहा था कि वो अपने पिछले जन्म में एक अच्छा बेटा नहीं बन सका था लेकिन अब जब अपने दूसरे जन्म में विक्रांत एक पुलिस वाले के रूप में लौटकर आया है तब वो न सिर्फ अपने पूरे परिवार को जोड़कर चलता है बल्कि अच्छे बेटे होने का फर्ज भी निभा रहा है अब तो पुराने विक्रांत के माँ बाप से वो कई बार मिल भी चुका है लेकिन वो बिल्कुल अजनबियों की तरह बातें करते हैं। विक्रांत तो उन्हें अच्छे से पहचानता है लेकिन वो विक्रांत को बिल्कुल अजनबी समझते हैं। अपने ही माँ बाप भाई और रिश्तेदारों के लिए अजनबी होना कितना कष्टदायी होता है ये इस वक्त विक्रांत से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता कुछ पल सोचते रहने के बाद विक्रांत ने डिसाइड किया कि जो पहले वाला विक्रांत करता था वही मैं भी करूंगा। अभी विक्रांत को पैसों की जरूरत थी भी नहीं अभी तो वो चाहे अपनी पूरी सैलरी भी अपने माँ बाप के पास भेज दे तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी विक्रांत ने अपने पिता के बैंक खाते में कुल पच्चीस हजार डाल दिए जैसे ही विक्रांत ने घरवालों के पास पैसे भेजे तुरंत ही उसके दिमाग में अदृश्य शक्ति द्वारा एक मैसेज दिखाया गया उसका आज का एडवेंचर समाप्त हो गया था और आज फिर उसे एक अदृश्य टूल मिला था विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसने तो बस अपने परिवार के पास पैसे भेजे थे और फिर इसकी वजह से उसका सक्सेस रेट इतना हाई था यानी कि अगर कोई अच्छा काम करो तो अपने आप सक्सेस रेट हाई हो जाता है फिर विक्रांत ने आज के कोड वर्ड को याद करने की कोशिश की आज उसे हवा और आग सुनने को मिला था कहीं इसका मतलब परिवार से तो नहीं जरूर इसमें से कोई एक शब्द फैमिली से जुड़ा हुआ है अब आगे जब कभी यह शब्द उसे सुनाई पड़ेगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा इसके बाद विक्रांत और श्रेयस अगले दिन भी योगेंद्र की खोज में इधर उधर भटकते रहे और फिर जब वो दोनों थक गए तो फिर उन्होंने उसी एरिया में एक होटल में रूम ले लिया और फिर वहाँ आराम करने के लिए रुक गए इसके बाद तीसरे दिन उसे फिर से अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ और आग का कोड व पहाड़ का कोड वर्ड मिलते ही विक्रांत काफी एक्साइटेड हो गया क्योंकि तो पहाड़ का मतलब उसके काम से था और इस वक्त वो जिस स्थान पर टिका हुआ था वहां से काफी सारे पहाड़ आदि नजर आ रहे थे हो सकता है कि आग का ये मतलब हो कि कहीं आसपास आग जैसा माहौल हो और वो योगेंद्र वहीं कहीं छुपा हुआ हो विक्रांत काफी एक्साइटेड था इसलिए वो सुबह सुबह ही फिर से सर्च अभियान के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहा था लेकिन श्रेयस अब इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो शुरू से ही बुझे बुझे मन से विक्रांत के साथ घूम रहा था जब भी किसी के घर जाकर कुछ पूछना होता था तो भी श्रेयस गाड़ी में बैठा ही रहता था विक्रांत अकेले ही उतरकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था श्रेयस का ज्यादातर समय सिर्फ गाड़ी में बैठे बैठे और मोबाइल चलाते ही बीत रहा था विक्रांत को उसके इस एटीट्यूड से काफी खींच सी मच रही थी वो खुद तो कुछ करना नहीं चाह रहा था ऊपर से विक्रांत को भी डिमोटिवेट कर रहा था जब विक्रांत सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने श्रेयस को भी उठाया लेकिन तब उसने कहा कि विक्रांत यार मुझे लग रहा है कि हम अपना बस टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है तीन दिन तो हो गए ढूंढते ढूंढते अभी तक योगेंद्र का कहीं कुछ सुराग नहीं मिला मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो यहाँ साउथ में कहीं छुपा हुआ है साउथ क्या वो इधर आस कहीं नहीं है पक्का है वो मुंबई छोड़कर कहीं बाहर निकल गया है हम लोग फालतू में यहाँ लगे हुए है और तुम फालतू में इतनी सुबह सुबह परेशान होने के लिए जा रहे हो आओ अभी थोड़ी देर आराम करते हैं फिर देखेंगे बाद में जो होगा विक्रांत को एक बार के लिए श्रेयस की बात सुनकर चिढ़ मची लेकिन फिर उसे श्रेयस की बात कुछ हद तक सही भी लगी उसने श्रेयस की बात का कोई रिप्लाई नहीं किया कुछ पल तक तो वो कुछ सोचता रहा और फिर बोला भाई मुझे लगता है की हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या मिस कर रहे है मतलब श्रेयस ने क्यूरियस होते हुए पूछा उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत के दिमाग में क्या चल रहा है हम तीन दिन से साउथ में ही योगेंद्र को ढूंढ रहे हैं हो सकता है कि वो पूर्व दिशा के कस्बों में कहीं छुपा हो तो क्या विक्रांत अब पूर्व दिशा की ओर जाएगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को